मनुष्य सरलता से इस माया को पार पा सके तो स्तूल बुद्धि वाले कौन है हम हमारे पास शरीर है ये स्तूल शरीर है तो इस पर श्री प्रबोध योगिंद्र जी ने कह दिया बोले प्रबोध योगिंद्र महाराज की जय हे राजन भगवान की आज्ञा के बिना कोई काम पूरा नहीं होता हैगा। तब तो मनुष्य को उचित है कि सब काम में भगवान को करता वे धरता जानकर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 इस पर श्री पिपलायन योगिंद्र जी ने कह दिया बोले पिपलायन योगिंद्र महाराज की जय ये कहते हैं कि राजन उत्पन्न पालन विनाश करने वाला वही हरि है उन्हीं का प्रकाश चौरासी लाख योनि में रहता है तो इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी सिया सब जग जाने यही नारायण का क्या स्वरूप है, है। छठा कर्म योग का स्वरूप क्या है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 छठा दत्तात्रेय जी का सातवाँ यज्ञ नारण आठवां ऋषभदेव जी नौवा प्रथु दसवाँ मत्स्य ग्यारहवाँ भगवान का एगार कच्चप बारहवा धनवंती तेरवाँ मोहिनी चौदहवा नरसिंह पंद्रवा वामन सोलवां परशुराम सत्रहवां व्यास अट्ठारहवा राम उन्नीसवा बलराम बीसवा कृष्ण इक्कीसवा हंस और बाईसवाँ हाईशीष तेईसवा भगवान का बुद्ध और चौबीसवाँ अवतार भगवान का कल अब आठवाँ प्रश्न है